Sočiše, aapne se šanedar product bina lija, kuch aisa, joh, logonki zindagy bedal sakta je. Lekin, ager koji iske baroj me je jantata hini, to kia fayda? Josh Kaufman kajte je, ki jeha se širujo hota marketing The Personal MBA me Kaufman eek bato saaf krati je, ki marketing srf advertisements ya flashy campaigns ke baroj me ne je, je je logonke djil aur dhimag tuk apne value ko pahunčanje और यह काम तभी होता है जब आप समझते हैं कि आपका ऑडियंस असल में क्या चाहता है कोफमैन के मुताबिक मार्केटिंग का पहला स्टेप है अटेंशन ग्रैब करना लेकिन यह अटेंशन कोई भी अटेंशन नहीं होनी चाहिए यह उस ऑडियंस की अटेंशन होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए परफेक्ट है फॉर एग्जांपल जब टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की उन्होंने हर किसी को टारगेट नहीं किया उन्होंने फोकस किया उन लोगों पर जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के शौकीन थे रिजल्ट आज टेस्ला का नाम हर जगह है बिना ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के पाकिस्तान में भी देखें ब्रांड्स जैसे खाडी ने अपने यूनिक डिजाइंस और कल्चरल अपील के थ्रू एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अट्रैक्ट किया और आज वो ग्लोबल मार्केट में शाइन कर रहे हैं लेकिन अटेंशन के बाद क्या कॉफमैन कहते हैं कि अब आपको अट्रैक्शन क्रिएट करनी है यह मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करें कि लोग उससे इमोशनली कनेक्टेड फील करें इसके लिए आपको अपने कस्टमर्स के डिजायर्स और पेन पॉइंट्स को समझना होगा एक मिसाल लेते हैं जब करीम ने पाकिस्तान में अपनी राइड हेलिंग सर्विस लॉन्च की उन्होंने सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बेचा उन्होंने सेफ्टी और रिलायबिलिटी बेची जो पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी उन्होंने अपने मार्केटिंग में यह दिखाया कि उनकी सर्विस कैसे जिंदगी आसान बनाती है और यह काम किया कॉफमैन एक और जरूरी कांसेप्ट पर जोर देते हैं पोजीशनिंग यह है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक यूनिक जगह देना आपको यह बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर या अलग क्यों है सोचिए जब एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च किए उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बस वायरलेस ईयरफोन्स हैं उन्होंने इन्हें एक स्टेटस सिंबल एक लाइफस्टाइल चॉइस के तौर पर पोजीशन किया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड्स जैसे गुल अहमद अपने प्रीमियम फैब्रिक्स को लग्जरी और ट्रेडिशन का परफेक्ट ब्लेंड के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और यह पोजीशनिंग उन्हें बाकी कंपटीटर से अलग करती है लेकिन यहां एक कैच है कोफमैन वार्न करते हैं कि मार्केटिंग में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अगर आप ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं तो कस्टमर्स आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे एक लोकल एग्जांपल देखें बहुत से पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया लेकिन जब उनका प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो उनका ब्रांड सफर किया पॉफमैन कहते हैं कि आपका मार्केटिंग मैसेज हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए सिर्फ वही प्रॉमिस करें जो आप पूरा कर सकते हैं तो आप अपने बिजनेस में यह सब कैसे अप्लाई कर सकते हैं कोफमैन सजेस्ट करते हैं कि आप छोटी चीजों से शुरू करें अपने टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए रिसर्च करें उनके सोशल मीडिया हैबिट्स देखें उनसे बात करें या सर्वेस करें फिर एक क्लियर कंपेलिंग मैसेज बनाएं जो उनकी नीड्स को एड्रेस करे और सबसे जरूरी अपने प्रोडक्ट को कंटीन्यूअसली रिफाइन करते रहें ताकि आपका मार्केटिंग ना सिर्फ अटेंशन ग्रैब करे बल्कि ट्रस्ट भी बनाए यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग तो बस लोगों को अट्रैक्ट करने का नाम है लेकिन कॉफमैन कहते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है असली काम तब होता है जब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है और ये हमें ले जाता है अगले हिस्से में जहां हम बात करेंगे सेल्स के बारे में कि कैसे आप अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को एक्चुअल डील्स में बदल सकते हैं